रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी ब्रह्मानंद पुरी और भुवनेश्वर महाराज प्रायः ही जाया करते थे पुरी में उन्हें विशेष आनंद आता था तथा वहां पर एक मठ स्थापित करने की भी उनकी इच्छा थी बलराम बाबू के पुत्र रामकृष्ण बोस ने यह जानकर 1911 सौ ईस्वी में उन्हें चक्र तीर्थ में एक विशाल भूखंड प्रदान किया उसी पर आगे चलकर उन्नीस ईस्वी में मठ का निर्माण हुआ 1917 सौ ईस्वी में अपने पूरी अवस्थान काल में उन्होंने भुवनेश्वर मठ की स्थापना का सारा आयोजन किया और मठ निर्माण का कार्य पूरा हो जाने पर 1919 सौ ईस्वी में दुर्गा पूजा के अवसर पर साधु ब्रह्मचारियों के साथ वहां सानंद उपस्थित हुए 31 अक्टूबर को उस मठ का उद्घाटन हुआ उसी समय भुवनेश्वर में अकाल पड़ जाने से वहां मिशन का राहत केंद्र खोला गया तथा स्थायी चिकित्सा के लिए एक दातव्य चिकित्सालय भी स्थापित किया गया भुवनेश्वर की आध्यात्मिक महिमा के संबंध में उन्होंने कहा था भुवनेश्वर शिव क्षेत्र है इसे गुप्त काशी समझना यहां थोड़ी सी साधना करने पर बहुत फल होता है मठ के साधु ब्रह्मचारी दीर्घकाल तक जनहित के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण बहुधा थक जाते हैं और अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेते हैं ये लोग भुवनेश्वर की मुक्त वायु का सेवन तथा अनुकूल स्थान में निवास करते हुए पूर्ववत आरोग्य लाभ करें यह भी महाराज की इच्छा थी इस प्रकार भुवनेश्वर मठ की स्थापना शारीरिक तथा आध्यात्मिक उन्नति दोनों के साधन क्षेत्र के रूप में हुई महाराज ने कहा था लड़के साधन भजन करेंगे और मैं देख आनंदित होंगा भुवनेश्वर में जैसे वे स्वयं निर्मित साधन भजन में रत रहा करते थे साधु ब्रह्मचारियों को भी ठीक वैसे ही मार्गदर्शन करते उनके प्रयास से भुवनेश्वर के दिन आनंदमय तथा भगवत भाव से परिपूर्ण होते थे इसके साथ ही वृक्षलता तथा फल फूल से सुसज्जित आश्रम नेत्रों तथा मन को प्रस्फुल प्रफुल्लित कर देता था परंतु महाराज को अपने लिए वे दिन पूर्ण रूपेण सुखप्रद न थे अप्रैल 1920 सौ ईस्वी में स्वामी अद्भुतानंद का देह त्याग हुआ तत्पश्चात एक और दुखद घटना हुई 21 जुलाई को रात के लगभग एक बजे सेवक ने देखा कि महाराज शरीर को एक चादर से ढककर आराम कुर्सी में गंभीरता पूर्वक बैठे हुए हैं पूछने पर भी सेवक को उस अस्वाभाविक अवस्था का कारण विदित न हो सका दूसरे दिन तार आने पर पता चला कि उसी समय माताजी ने महाप्रयाण किया था महाराज यह संवाद पाकर अत्यंत मर्माहत हुए और शोक मग्न शिशु की तरह 12 दिन तक नंगे पांव रहते हुए हविष्यान्न ग्रहण किया 1922 सौ ईस्वी के प्रारंभ में वे बेलूर मठ में ही निवास कर रहे थे महाराज जब भी किसी अन्य स्थान से मठ लौटते तो वहाँ उत्सव जैसा दृश्य उपस्थित हो जाता उनके आगमन का समाचार पाकर प्रतिदिन भिन्न भिन्न स्थानों से अनेक छात्र राम राज कर्मचारी, व्यवसायी साधु ब्रह्मचारी विभिन्न अवस्था के भक्त एवं धर्म के पास दौड़े चले आते महाराज भिन्न भिन भिन्न अधिकारियों में धर्म चेतना जगाने के लिए कितने ही प्रकार के अपूर्व उपाय अपनाया करते थे उनके गहन भाव राज्य से अपरिचित वे नवागत व्यक्ति उन्हें आसानी से समझ नहीं पाते थे तथापि उन व्यक्तियों को उनसे प्रत्येक बार मिलने के बाद स्पष्ट प्रतीत होता था कि मानव वे एक अज्ञात संपत्ति के अधिकारी होकर घर लौट रहे हैं संभव है महाराज सामान्य वार्तालाप कर रहे हों हंस हंस रहे हों अथवा विनोद कर रहे हों नवागत व्यक्ति संभवतः विस्मित होकर सोचने सोचते होंगे क्या ये ठाकुर के मानस पुत्र तथा रामकृष्ण मठ और मिशन के कर्णधार हैं परंतु इसी भी संभवतः कोई विशिष्ट जिज्ञासु कोई नवीन आलोक पाकर धन्य हो गया हो और संतुष्ट होकर यथाशीघ्र पुनः लौटने का संकल्प लिए घर आ रहा हो सांसारिक चिंता से ग्रस्त कितने ही निराश मनों में यह शुद्ध आनंद एक नए जगत से परिचय करा देता था परंपरागत गुरु शिष्य संबंध से परिचित हमारे जैसा साधारण मानव इस असाधारण महामानव की नित्य नवीन शक्ति की भला क्यों कर धारणा कर सकता है